श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद तिहत्तर ईश्वर दर्शन के उपाय श्री रामकृष्ण तथा तांत्रिक भक्त आज पौष शुक्ला चतुर्थी है दो जनवरी अठारह सौ चौरासी श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में निवास कर रहे हैं आजकल राखाल लाटू हरीश रामलाल मास्टर दक्षिणेश्वर में निवास कर रहे हैं दिन के तीन बजे का समय होगा श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए मणि बेलतला से उनके कमरे की ओर आ रहे हैं वे एक तांत्रिक भक्त के साथ पश्चिम के बरामदे में बैठे हैं मणि ने आकर भूमि पर माथा टेक कर प्रणाम किया श्री रामकृष्ण ने उन्हें अपने पास बैठने के लिए कहा संभव है तांत्रिक भक्त के साथ वार्तालाप करते करते उन्हें भी उपदेश देंगे श्री महिम चक्रवर्ती ने तांत्रिक भक्त को श्री राम कृष्ण का दर्शन करने के लिए भेजा है भक्त गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं श्री राम कृष्ण तांत्रिक भक्त के प्रति ये सब तांत्रिक साधना के अंग है कपाल पात्र में सुधा का पान करना उस सुधा को कारणवादी कहते हैं है ना तांत्रिक? जी हाँ श्री राम कृष्ण ग्यारह पात्र न तांत्रिक तीन तोला भर साधना के लिए श्री राम कृष्ण पर मैं तो सूरज छू तक नहीं सकता तांत्रिक आपका सहजानंद है यह आनंद होने पर और फिर क्या चाहिए श्री राम कृष्ण फिर देखो मुझे जब तब भी अच्छे नहीं लगते सदा स्मरण मनन रहता है अच्छा षठ क्या चीज़ है तांत्रिक जीव वह सब अनेक तीर्थों की तरह है प्रत्येक चक्र में शिव शक्ति विराजमान है वे आंखों से देखे नहीं जाते शरीर काटने पर भी नहीं मिलते मणि चुपचाप सब सुन रहे हैं उनकी ओर देखकर कर श्री राम कृष्ण तांत्रिक भक्त से पूछ रहे हैं श्री राम कृष्ण तांत्रिक के प्रति अच्छा बीज मंत्र पाए बिना क्या कुछ सिद्ध होता है तांत्रिक होता है विश्वास द्वारा गुरुवाक्य पर विश्वास श्री राम कृष्ण मणि की ओर इशारा करके विश्वास तांत्रिक भक्त के चले जाने पर ब्राह्मण समाज के श्री जयगोपाल सेन आए श्री रामकृष्ण उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं राखाल मणि आदि भक्त भक्तगणपास बैठे हैं तीसरे पहर का समय है श्री रामकृष्ण जयगोपाल के प्रति किसी से किसी मत से विद्वेष नहीं करना चाहिए निराकारवादी साकारवादी सभी उन्हीं की ओर जा रहे हैं ज्ञानी योगी भक्त सभी उन्हें खोज रहे हैं ज्ञान मार्ग के लोग कहते हैं ब्रह्म योगी गण कहते हैं आत्मा परमात्मा भक्त गण कहते हैं भगवान फिर यह भी है नित्य देव नित्य दास जय गोपाल कैसे जानूँ कि सभी पथ सत्य हैं श्री कृष्ण किसी एक पथ से ठीक ठीक जा सकने पर उनके पास पहुंचा जा सकता है उस समय सभी पथों का पता भी जान जाना जा सकता है जैसे एक बार किसी तरह यदि छत पर उठना संभव हो सके तो लकड़ी की सीढ़ी से भी उतरा जा सकता है पक्की सीढ़ी से भी एक बांस के सहारे भी और एक रस्सी के द्वारा भी उनकी कृपा होने पर भक्त सब कुछ जान जाता है उन्हें एक बार प्राप्त करने पर सब कुछ जान सकोगे एक बार किसी भी तरह बड़े बाबू के साथ साक्षात्कार करना चाहिए उनसे बातचीत करनी चाहिए तब बाबू स्वयं ही बता देंगे कि उनके कितने बगीचे तालाब या कंपनी के कागज हैं ईश्वर दर्शन के उपाय जयगोपाल उनकी कृपा कैसे होती है श्री रामकृष्ण सदा उनके नाम व गुणों का कीर्तन करना चाहिए जहाँ तक संभव हो सांसारिक चिंतन का त्याग करना चाहिए तुम खेती करने के लिए अनेक कष्ट से खेत में जल ला रहे हो परंतु खेत की मेड़ पर के एक छेद में से सब जल बाहर निकल जा रहा है तब तो नाली काटकर जल लाना व्यर्थ हुआ श्रम ही हुआ चित्त शुद्धि होने पर विषय भोग की आसक्ति दूर हो जाने पर व्याकुलता आएगी तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर के पास पहुँचेगी टेलीग्राफ का तार टूटा रहने पर अथवा उसमें अन्य कोई दोष रहने पर तार का समाचार नहीं पहुँचेगा मैं व्याकुल होकर एकांत में रोता था कहा कहा हो कहाँ हो नारायण कहकर रोता था रोते रोते बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता था मैं महावायु में लीन हो जाता था योग कैसे होता है टेलीग्राफ का तार टूटा न रहने पर या उसमें कोई दोष न रहने पर होता है विषयों के प्रति आसक्ति का एकदम त्याग किसी प्रकार की कामना वासना नहीं रहनी चाहिए कामना वासना रहने पर उसे सकाम भक्ति कहते हैं निष्काम भक्ति को अहेतुकी भक्ति कहते हैं तुम प्यार करो या ना करो फिर भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ इसी का नाम है अहेतुक प्रेम बात यह है उनसे प्रेम करना प्रेम घरा होने पर दर्शन होता है पति पर सती का आकर्षण संतान पर माँ का आकर्षण और विषय प्रिय व्यक्ति का सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षण ये तीन आकर्षण यदि एक ही साथ हो तो ईश्वर का दर्शन होता है जयगोपाल विषय प्रिय व्यक्ति हैं क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण उन्हीं के योग्य ये सब उपदेश दे रहे हैं ज्ञान पथ और विचार पथ भक्ति योग और ब्रह्म ज्ञान श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए हैं रात के आठ बजे होंगे आज की शुक्ला पंचमी है बुधवार दो जनवरी अठारह कमरे में राखाल और मढ़ी है श्री राम के साथ रहने का मडी का आज इक्कीसवां दिन है श्री रामकृष्ण ने मडी को तर्क विचार करने से मना किया है श्री रामकृष्ण राखाल से ज़्यादा तर्क विचार करना अच्छा नहीं पहले ईश्वर है फिर संसार उन्हें पालने पर उनके संसार के संबंध में भी ज्ञान हो जाता है मडी और राखाल से यदु मल्लिक से बातचीत करने पर उसके कितने मकान हैं कितने बगीचे हैं कंपनी के कागजात कितने हैं यह सब समझ में आ जाता है इसीलिए तो ऋषियों ने बाल्मीकि को मरा मरा जपने के लिए उपदेश दिया था इसका एक विशेष अर्थ है म का अर्थ है ईश्वर और रा का अर्थ है संसार पहले ईश्वर फिर संसार कृष्ण किशोर ने कहा था मरा मरा शुद्ध मंत्र है क्योंकि वह ऋषि का दिया हुआ है मर्थात ईश्वर और रा अर्थात संसार इसीलिए बाल्मीकि की तरह पहले सब कुछ छोड़कर निर्जन में व्याकुल हो रो रो कर ईश्वर को पुकारना चाहिए पहले आवश्यक है ईश्वर दर्शन उसके बाद है तर्क विचार शास्त्र और संसार के संबंध में मणि के प्रति इसीलिए तुमसे कहता हूँ अब और अधिक तर्क विचार न करना यही बात कहने के लिए मैं झाऊ से उठ आया हूँ ज़्यादा तर्क विचार करने पर अंत में हानि होती है अंत में हाजरा की तरह हो जाओगे मैं रात में अकेला रास्ते पर से रो कर टहलता और कहता था माँ मेरी विचार बुद्धि पर वज्र प्रहार कर दो कहो अब तो तर्क विचार न करोगे मड़ी जी नहीं श्री रामकृष्ण भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त होता है जो लोग ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं यदि वे भक्ति मार्ग पकड़े रहें तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान भी हो जाता है उनकी दया रहने पर क्या कभी ज्ञान का अभाव भी होता है उस देश में कामार पुकुर में धान नापते हैं जब राशि चूक जाती है तब एक आदमी और धान ठेल देता है इस तरह राशि फिर तैयार हो जाती है माँ ही ज्ञान की राशि पूरी करती जाती है उन्हें प्राप्त कर लेने पर पंडित पंडितगण सब घास पात की तरह जान पड़ते हैं पद्मलोचन ने कहा था तुम्हारे साथ अछूतों के घर की सभा में भी जाऊंगा। इसमें भला हर्ज ही क्या है तुम्हारे साथ चमार के यहाँ भी जाकर मैं भोजन कर सकता हूँ भक्त के द्वारा सब मिलते हैं उन्हें प्यार कर सकने पर फिर किसी चीज़ का अभाव नहीं रह जाता माता भगवती के पास कार्तिकेय और गणेश बैठे हुए थे उनके गले में मड़ियों की माला पड़ी थी माता ने कहा जो पहले इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ जाएगा उसी को मैं यह माला दे दूंगी कार्तिक उसी समय फौरन ही मयूर पर चढ़कर चल, चल दिए गणेश ने धीरे धीरे माता की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया गणेश जानते थे माता के भीतर ही ब्रह्मांड है मां ने प्रसन्न होकर गणेश को हार पहना दिया बड़ी देर बाद कार्तिक ने आकर देखा कि उनके दादा हार पहने हुए बैठे हैं मैंने माँ से रो रो कहा था माँ वेद वेदांत में क्या है मुझे बता दो पुराण तंत्रों में क्या है मुझे बता दो उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है कितनी बातें दिखाई हैं सच्चिदानंद गुरु को रोज प्रातः काल पुकारते होना मड़ी जी हाँ श्री राम कृष्ण गुरु कर्णधार है फिर देखा मैं एक अलग हूँ तुम एक अलग फिर कूदा और मछली बन गया देखा कि सच्चिदानंद समुद्र में आनंदपूर्वक विचर रहा हूँ ये सब बड़ी ही गुझ है कथाएँ हैं तर्क विचार करके क्या समझोगे वे जब दिखा देते हैं तब सब प्राप्त होता है किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता शुक्रवार 4 जनवरी अठारह ईसवी दिन के 4 बजे के समय श्री राम कृष्ण पंचवटी में बैठे हैं मुख पर हँसी है और साथ है मली। हरी पद आदि हरी के साथ स्वर्गीय आनंद चटर्जी के बारे में बातें हो रही है और घोषपाड़ा के साधन भजन की बातें धीरे धीरे श्री रामकृष्ण अपने कमरे में आकर बैठे हैं मणि हरीपद राखाल आदि भक्तगण भी उनके साथ रहते हैं मणि अधिक समय बेलतला में रहते हैं साधना काल में श्री रामकृष्ण के दर्शन श्री रामकृष्ण एक दिन दिखाया चारों ओर शिव और शक्ति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 इस भाव को देखने पर माया देवी रास्ता छोड़ देती है शर्म से वीर भाव बहुत कठिन है शाक्त तथा वैष्णव भावनों का है उस भाव में स्थिर रहना बहुत कठिन है फिर है शांत दास्य सख्य और वास्तल्य तथा मधुर भाव मधुर भाव में शांत दास्य सख्य और वास्तल्य सब हैं मणि के प्रति तुम्हें कौन भाव अच्छा लगता है मणि सभी भाव अच्छे लगते हैं श्री राम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 श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है वृंदावन में सभी लोग उस पुरुष की दासियाँ हैं क्या गोस्वामी जी को पुरुषत्व का अभिमान करना उचित था सायंकाल के बाद बड़ी फिर श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठे हैं समाचार आया है कि श्री केशवसेन की अवस्था बढ़ गई है अस्वस्थता बढ़ गई है उन्हीं के संबंध में वार्तालाप के सिलसिले में ब्राह्म समाज की बातें हो रही है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 जाति भेद को उठा देना विधवा विवाह असवर्ण विवाह स्त्री शिक्षा आदि सामाजिक कर्मों में उतने व्यस्त न होते श्री रामकृष्ण केशव अब काली मानते हैं चिन्मयी काली शक्ति और माँ माँ कहकर उनके नाम गुणों का कीर्तन करते हैं अच्छा क्या ब्राह्मण समाज बाद में सिर्फ सामाजिक संस्कार की ही एक संस्था बन जाएगा मणि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 उनमें से एक गीत का भावार्थ यह है माँ तुमने हमारे मुंह में लाल चुस्नी देकर भुला रखा है हम जब चुसनी फेंक कर चिल्ला कर रोएंगे तब तुम हमारे पास अवश्य ही दौड़ कर आओगे श्री राम कृष्ण मणि के प्रति उन्होंने लाल चुस्नी का नया ही गाना गाया मढ़ी जी आपने सेन के इस लाल चुस्नी की बात कही थी श्री राम हाँ और चिदाकाश की बात और भी कई बातें हुआ करती थी और बड़ा आनंद होता था गाना नृत्य सब होता था